श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग संसार में तथा श्री रामकृष्ण देव के निकट नरेंद्र नाथ की शिक्षा किसी खास वासना में फंसकर हम जीवन की उस महान सफलता को कहीं खो न बैठे इसलिए विशेष सावधानी के साथ हमारे प्रत्येक व्यवहार के प्रति ध्यान रखकर अनेक उपदेश देते हुए हमें संयत रखते थे परंतु वे इतना ध्यान देकर हमें सदा निमित रखते थे इस बात को हम उस समय बिल्कुल ही समझ नहीं सकते थे वही उनके शिक्षा प्रदान और जीवन गठन करने का अपूर्व था। ध्यान करते समय कुछ दूर अग्रसर हो, मन जब अधिक एकाग्र होने का अवलंबन नहीं पाता था तब उनसे पूछने पर वैसी स्थिति में उन्होंने स्वयं क्या किया था हमें बताकर वे अनेक उपयुक्त उपाय कह देते थे मुझे स्मरण है किसी रात को ध्यान में बैठने पर आलम बाजार स्थित जूट मिल के भोपू की आवाज से मन लक्ष्य और विक्षिप्त हो जाता था उनसे इस बात को कहने पर उन्होंने उसी भोपू की आवाज में मन को एकाग्र करने के लिए हमें आदेश दिया और हमने वैसा करके विशेष लाभ भी प्राप्त किया था एक दूसरे अवसर पर ध्यान करते समय शरीर को भूलकर मन को लक्ष्य में समाहित करने में विशेष बाधा का अनुभव करके उनके पास उपस्थित हुआ उन्होंने स्वयं के वेदांत के समाधि साधन काल में श्रीमद तोतापुरी जी से भूमध्य में मन को एकाग्र रखने के लिए जिस प्रकार का आदेश पाया था उस बात का उल्लेख करके अपने नखाग्र को मेरे भूमध्य में जोर से गड़ा कर उन्होंने कहा था इस वेदना पर मन को एकाग्र कर फलस्वरूप मैंने देखा था कि उस आघात जनित वेदना के अनुभव को जब तक चाहे मन में धारणा किए रहा जा सकता है और उस समय शरीर के किसी दूसरे भाग पर मन के विक्षिप्त होने की बात दूर रही उन अंगों के अस्तित्व का ज्ञान तक नहीं रहता था ठाकुर की साधना का स्थल निर्जन पंचवटी के नीचे हमारी ध्यान धारणा करने का विशेष उपयोगी स्थान था और केवल ध्यान धारणा ही नहीं खेल मनोरंजन में भी हम वहाँ कुछ समय बिताया करते थे उस समय भी वे हमारे साथ सहयोग देकर हमारा आनंद वर्धन किया करते थे। थे, थे, हम वहां दौड़ते पेड़ पर चढ़ते मजबूत के के समान लटकती हुई लता के, घेरे में बैठकर झूलते थे फिर कभी स्वयं पकाकर वहां वन भोजन करते थे उस वन भोजन के प्रथम दिन मैंने अपने हाथ से पकाया है देखकर कर ठाकुर ने स्वयं भी भोजन ग्रहण किया था यह जानकर कि वे ब्राह्मण ब्राह्मणेतर किसी दूसरे वर्ण के मनुष्य के हाथ का पकाया हुआ अन्न नहीं खाते हैं मैं उनके लिए मंदिर का प्रसादी अन्न मंगवाने का प्रबंध कर रहा था किंतु मुझे मना करते हुए उन्होंने कहा तेरे जैसे शुद्ध सत्वगुणी के हाथ का अन्न खाने से कोई दोष नहीं होगा बारंबार मेरे आपत्ति करने पर भी उन्होंने मेरी बात को न माना और मेरे हाथ का पकाया हुआ अन्न उस दिन ग्रहण किया था